महाभारत आदि पर्व नवाधिक आदिपर्व नवाद्विशतमोध्याय सुंद और उपसुंद द्वारा क्रूरता पूर्ण कर्मों से त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करना नारद वाच। नारदवाच उत्सव वृत्तमोकभ मंत्रि ततः सेवाज्ञापयताम तदा नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर। उस उत्सव समाप्त हो जाने पर तीनों लोगों को अपने अधिकार में करने की इच्छा से आपस में सलाह करके उन दोनों दैत्यों ने सेना को कूच करने की आज्ञा दी सुरप्य अनुज्ञात दैत्य विद्य से मंत्री कृप्वा प्रस्थानिकम रात्र मघासु यू सदाम सृहदों तथा दैत्य जाति बूढ़े मंत्रियों की अनुमति लेकर उन्होंने रात के समय नक्षत्र में प्रस्थान करके यात्रा प्रारंभ की गदापट्टी सधारिण्याशल मुद्दर हस्तयाम प्रस्थित सह वर्मिण्या महत्या दैत्यसे न्यायाम मंगल स्तुति विजय प्रतिसित चारण स्तु यमान तो जगमतु पर आ मुदाम उनके साथ गदा पट्टी सूल मुदगर और कवच से सुसज्जित दैत्यों की विशाल सेना जा रही थी वे दोनों सेना के साथ प्रस्थान कर रहे थे चारण लोग विजय सूचक मंगल और स्तुति पाठ करते हुए उन दोनों के गुण गाते जाते थे इस प्रकार उन दोनों दैत्यों ने बड़े आनंद से यात्रा की क्ष्यो काम गौ देवानामेव भवनम जगम तुर्योध युद्ध, युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले ये दोनों दैत्य इच्छानुसार सर्वत्र जाने की शक्ति रखते थे अद आकाश में उछलकर पहले देवताओं के ही घरों पर जा चढ़े तयोरागमनम्ञास्वरदान तत्प्रभो हिथ्वा त्रिवृष्टपम ब्रह्मलोक तत सुरा उनका आगमन सुनकर और ब्रह्माजी से मिले हुए उनके वरदान का विचार करके देवता लोग स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मलोक में चले गए ताविन्द्रलोक निर्जित्य यक्षो गणा सदा खेचराण्यपिहूताभन तो विक्रम इस प्रकार इन लोग पर विजय पाकर वे तीव्र पराक्रमी तीव्रपराक्रमी दैत्यौ रक्षसों तथा अन्यान्य आकाशचारी भूतों को मारने और पीड़ा देने लगे अंतर अंतर्भूमिगतागा जीवा तौच महारथौ समुद्रवासर्वा दे जाते उन दोनों महारथियों ने भूमि के अंदर पाताल में रहने वाले नागों को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाली संपूर्ण जातियों को परास्त किया तथा जय तुम आरब्धाग्र शासन सैनिका समाजय सुतीक्षण वाक्यमूचतुहू तदनंतर भयंकर शासन करने वाले वे दोनों दैत्य सारी पृथ्वी को जीतने के लिए उद्यत हो गए और अपने सैनिकों को बुलाकर अत्यंत तीखे वचन बोले राजर्ष यो महाय हव्य कव्य हिजात येजो बल हम चेवाना तथा इस पृथ्वी पर बहुत से राजर्षि और ब्राह्मण रहते हैं जो बड़े बड़े यज्ञ करके हव्य द्वारा देवताओं के तेज बल और लक्ष्मी की वृद्धि किया करते हैं तेषा भवृत्ता सर्वेशा असुरदा संभूय सर्व अस्माभिः कार्य सर्वात्मत इस प्रकार जग्ञादि कर्मों में लगे हुए वे सभी लोग असुरों के द्रोही हैं इसलिए हम सबको संगठित होकर उन सब का सब प्रकार से वध कर डालना चाहिए एवं सर्वान्हादेश्य पूर्व ती महोदे क्रूरा मतिम समा जगमतु सर्वतो मुखौ समुद्र के पूर्व तट पर अपने समस्त सैनिकों को ऐसा आदेश देकर मन में क्रूर संकल्प किए वे दोनों भाई सब ओर आक्रमण करने लगे यज्ञ जजंति ये चेजाया जयंती च ये दिजाता प्रथम हत्वा बलिद जगमतुस्तः जो लोग यज्ञ करते तथा जो ब्राह्मण आचार्य बनकर यज्ञ कराते थे उन सब का बलपूर्वक वध करके वे महाबली दैत्य आगे बढ़ जाते थे आश्रम स्वग्निहोत्राणी मुनिना भावितात्म गृहीत प्रक्षिपंच सैनिक आस्तो उनके सैनिक शुद्धात्मा मुनियों के आश्रमों पर जाकर उनके अग्निहोत्र की सामग्री उठाकर बिना किसी डर भय के पानी में फेंक देते थे तपोधन शहे क्रुद्ध है सापा उ महात्मि नात्रे वरदान निराकृता कुछ तपस्या के धनी महात्माओं ने क्रोध में भरकर उन्हें जो साप दिए उनके साप भी उन दैत्यों के मिले हुए वरदान से प्रतिहत होकर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके ना जदा सापा बाणामुक्ता शिला शिव निर्माण समय बैद्रवंत दिवजात पत्थर पर चलाए हुए बाणों की भांति जब सांप उन्हें पीड़ित न कर सके तब ब्राह्मण लोग अपने सारे नियम छोड़कर वहां से भाग चले पृथिव्याम ये तपह सिद्धा दाहता सम्परायणाह तयोर्भयाद दुद्रुव से भय नादिओ रहा जैसे सांप गणु के दर से भाग जाते हैं उसी प्रकार भूमंडल के जितेंद्रिय शांतिपरायण एवं तप सिद्ध महात्मा भी उन दोनों दैत्यों के भय से भाग जाते थे भग्न कल शून्य मास जगत सर्व कालेव हतम सारे आश्रम मत कर सारे आश्रम मत कर उजाल डाले गए कलश और स्रुव तोड़ फोड़ कर फेंक दिए गए उस समय सारा जगत काल के द्वारा विनष्ट हुए की भांति सूना हो गया ततो तथो राज्य ऋषिभे महासुरश्चय कृतवा कुरवाते वधई राजन तदंतर जब गुफाओं में छिपे हुए ऋषि दिखाई न दिए तब उन दोनों ने एक राय करके उनके वध की इच्छा से अपने स्वरूप को अनेक जीव जंतुओं के रूप में बदल लिया अभिन्न करूपिण संलिन कठिन से कठिन स्थान में छिपे हुए मुनि को भी वे मद बहाने वाले मतवाले हाथी का रूप धारण करके हम लोग पहुँचा देते थे सिंह भूत पुनर्व्याघ्र मनश्चातरिताव तयस्तै रूपा क्रूर आजघत हो स्वाध्यायानष्ट प्रतिसवय्यााच बभुव वसुधा तदाम वे कभी सिंह होते कभी वाघ बन जाते और कभी अदृश्य हो जाते थे इस प्रकार वे क्रूर दैत्य विभिन्न उपायों द्वारा ऋषियों को ढूँढ़ ढूँढ़ मारने लगे उस समय पृथ्वी पर यज्ञ और स्वाध्याय बंद हो गए राजर्षि और ब्राह्मण नष्ट हो गए और यात्रा विवाह आदि उत्सवों तथा यज्ञों की सर्वथा समाप्ति हो गई हाँ हाँ भूता हाँ हा हा हाहाभूता भयाता च नृवृत्त विपणापणाम नृवत्त देव कार्य च पुण्योद्वाह विवर्जिता सर्वत्र हा हाहाकार छा रहा था भय का आर्तनाद सुनाई पड़ता था बाजारों में खरीद बिक्री का नाम नहीं था देव कार्य बंद हो गए पुण्य और विवाहादि कर्म छूट गए निवृत्त कृषि गोरक्षा विध्वस्त नगर आश्रम अस्थि कंकाल संकीर्णा भूर्बूव्रदर्शन किसी और गोरक्षा का नाम नहीं था नगर और आश्रम उजड़ कर खंडहर हो गए थे चारों ओर हड्डियां और कंकाल भरे पड़े थे इस प्रकार पृथ्वी की ओर देखना भी भयानक प्रतीत होता था निवृत्त पितृकार्य निर्वसटकार मंगल जगत प्रति भयाकार दुष्प्रेक्षम अभवत्दा कर्म लुप्त हो गया वछकार और मंगल का कहीं नाम नहीं रह गया सारा जगत भयानक प्रतीत होता था इसकी ओर देखना तक कठिन हो गया था चंद्रादित्यवग्रहा नक्षत्रारे दिव्यवक जग वन विषाद तत्कर्म दुष्ट सुंद और उपसुंद का वह भयानक कर्म देखकर चंद्रमा सूर्य ग्रह तारे नक्षत्र और देवता सभी अत्यंत खिन्न हो उठे एवं सर्वादो दैत्यो जीतवा क्रूरेण कर्मणा ने सपत्न कुरुक्षेत्र अभिचक्रत हो इस प्रकार वे दोनों दैत्य अपने क्रूर कर्म द्वारा संपूर्ण दिशाओं को जीतकर शत्रुओं से रहित हो कुरुक्षेत्र में निवास करने लगे ति श्री महाभारते आदिपर्वणि विदुरागमन राज्य लुम्भपर्वणि सुंदोप सुंदोपाख्या नवाधिक्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्य लम्भ पर्व में सुंदोप सुंदोपाख्यान विषयक दो अध्याय पूरा हुआ